नमस्कार मैं हूं रशीद मेहता आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहे मुस्कुराते रहे नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम

विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ रशीद मेहता जी हैं जो स्तन डायरेक्टर हैं एक्टर हैं और 40 सालों से फिल्मों से जुड़े हुए हैं

छोटे बड़े रोल सब कुछ करते हुए लोगों को सिखाना और फिर सिंटा जैसे संस्थान से जुड़कर अपना काम भी कर रहे हैं और बहुत सारे एक्टरों को उन्होंने खड़ा किया है तो उन्हीं से सुनेंगे उनकी कहानी तो आप सभी की तरफ से रसिद मेहथा सर का बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रगुजार गुजार हूँ के लिए कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और मुझे अपनी बातें रखने का मौका दिया है

आप वैसे क्या सुनना चाहेंगे मुझसे मेरी शुरुआत या फिर बीच का पोषण या फिर अभी का जो है वो क्या है बहुत अच्छी बात आपने बताया सर और मैं चाहूंगा कि आप पहले शुरुआत की बातें बताइए कैसे इस इंडस्ट्री से जुड़ना हुआ और आप क्या बनना चाहते थे मेरी शुरुआत बहुत हम्बल तरीके से हुई इसमें और कोइंसिडेंटली हुई एक इत्तफाक बोला जा सकता है

Uh, मैं वैसे ना तो स्टंट आर्टिस्ट बनना चाहता था और ना ही एक्टर बनना चाहता था और ना ही फिल्म लाइन में आना चाहता था इनिशियली मैं अपने स्कूल के ज़माने में मुझे पायलट बनना था पायलट का मैंने ब्रोशर वगैरह सब ऐसे सीधे टाइम पर नाइंथ में जब मैं था और एसएससी का टाइम अप्रोच हो रहा था वो सारा ले सारा पूरा मुआना करके

और सर्वे करके और पूरी तैयारी कर ली थी वो ब्रोशर आज भी मेरे पास है याददाश्त के तौर पे रखा हुआ है हालांकि मैं अल्टीमेटली पायलट तो नहीं बन पाया फाइनेंशियल रीजंस के वजह से भी और भी बहुत से रीजंस थे और मैं एक स्टंट आर्टिस्ट बन गया और पहली फिल्म मेरी सत्यम शिवम सुंदरम राज कपूर साहब थे जबी जिंदा और राजकपूर साहब वहां पर डायरेक्शन कर रहे थे

आप लोगों को याद दिला दू सत्यम शिवम सुंदरम में जो आ, ब्रिज के ऊपर जो गांव खाली हो रहा है और शशि साहब और दिने तमान जी ये सारे ये सारे खाली कर रहे है गांव गांव वाले सारे हैं उनके साथ में उस सीक्वेंस में उस शॉट में उस सीन में मैं और मेरे बहुत से साथी फाइटर जो हैं जिसको फाइटर्स भी बोलते हैं स्टंटमैन लोग

लड़के लड़कियां सब उसमें थे उसके बाद वो ब्रिज गिर जाता है उसमें बहते हैं हम लोग पानी में बह जाते हैं और वो सब फ्लड का और वो सब था वहां से मेरी पहली शुरुआत हुई थी और उसके बाद मैं स्टंटमैन में काम करते हुए क्योंकि हाइट पर्सनालिटी थी तो जल्दी से मैं इस्टेब्लिश हो गया काम अच्छा मिलने लगा काम काफ़ी अच्छा हो गया और मैं उस टाइम के ज़माने के जो एक्ट्रेस थे शत्रुघुन सिन्हा साहब

और विनोद खन्ना जी खास करके विनोद खन्ना जी धर्मेंद्र साहब और भी अमरीश पुरी जी और बहुत से लोग का मैं डबल कर चुका हूँ बॉडी डबल तो बॉडी डबल आपको बता दूं कि बॉडी डबल उसको बोलते हैं जो जो खतरे का जो काम होता है वो हम उनकी जगह पर करते हैं और फिर हम उसको क्लोजेस्ट उनके क्लोज लेके मैच करते हैं एडिटिंग में हम लोग ऐसा डालते हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने ही किया है

तो वो बॉडी डबल का जो खतरे का काम होता है जैसे कांच तोड़कर आना गाड़ियों से जम्प करना ट्रेन से फॉल करना ब्रिज से जम्प करना बिल्डिंगों से फॉल करना और भी जो है बहुत सारे काम होते हैं उसमें तो खतरे के जो काम है वो हम लोग करते हैं क्योंकि क्या होता है कि अगर खतरे का काम कोई आर्टिस्ट ने कर भी लिया जिगर रख के तो हो सकता है कि उसे कोई ऐसी इंजरी हो जाए कि जिसकी वजह से दो पाँच हफ्ते के लिए या कुछ दिनों के लिए उनको

बेड रेस्ट बोला जाए या फिर उनको है ना रिकवरी में टाइम लग जाए तो फिर दूसरी शूटिंगें रुक सकती है दूसरे प्रोड्यूसर्स को नुकसान हो सकता है कॉम्बिनेशन डेट्स एक बार मिस हो जाते हैं तो वापस से कॉम्बिनेशन बैठाने में बहुत प्रॉब्लम होता है बस यूं समझिए कि हम उनके लिए एक शौक एब्जॉर्बर्स जैसा काम करते हैं जितना भी शौक और जितने झटके हैं हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से

डबल बॉडी का मतलब क्या होता है किस तरह से स्टंट का काम होता है वो आपने अच्छी तरह से बताया और आशा करता हूँ हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और और भी अच्छी बातें आपको सुनाएंगे लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं सुनते रहो नमस्कर रहो

र तुम संवार दो क्या है जिंदगी और मुझे प्यार दो और मुझे प्यार दो मेरी तमन्ना की तकदीर तुम संवार दो

सारा जग बराती सारा गगन मंडप है सारा जग बराती बन के तेरे सच्चे सच्चे हैं हम साथी लाज का ये एक घटपट आज तो तार दो क्या सी है जिंदगी

और मुझे प्यार दो और मुझे प्यार दो

बदले बदले हर मौसम बदले हर मौसम धरती करवट बदले बदले हर मौसम प्रीत के पुजारी है बदले नहीं हम

झर सा जीवन है प्यार की बाहर दो क्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो

रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को रशीद मेहता का प्यार भरा नमस्कार सलाम और खम्मा गनी सुनते रहो मुस्कुराते हो

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम की आज के हमारे खास मेहमान रशीद मेहता जी हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो है उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सत्यम शिवम सुंदरम यहाँ से उन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे जो है वो सभी के बॉडी डबल का, का काम करते रहे हैं काफ़ी जो जोखिम भरा काम है वो ये करते थे तो वो सारी बातें हमने बहुत ही अच्छी तरह से सुना अब आइए आगे बढ़ते हैं इसकी आगे की यात्रा कैसे फिर टर्निंग पॉइंट कहाँ पर आया किस तरह का नया चेंज आपने देखा इस इंडस्ट्री में

नया चेंज भी यूँ समझिए कि कोइंसिडेंटली हुआ क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ साल पहले मेरे हाइट पर्सनालिटी के लोग जो छः प्लस वाले थे वो सारे के सारे थोड़े थोड़े करके फेज़ आउट होने का टाइम आया था उनका वो सारे के सारे जो है वो एक्शन हीरो जैसे नए मतलब काम नहीं कर रहे थे या फिर उनको वो फिल्में एक्शन की फिल्में नहीं ले रहे थे हैं जैसे धर्मजीत है और वो

है भी क्योंकि नेचुरल जो चीज़ें होती है उसको तो कोई रोक नहीं सकता है एक बाढ़ को रोक सकते एक आंधी को आप रोकने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन आप अपनी एज को तो कोई रोक नहीं सकता है जैसे मेरे मे, मेरी भी अभी एज बढ़ गई फिर उस उस टाइम पे भी मेरी भी एज बढ़ रही थी तो जैसे एज बढ़ती है आपकी तो उसके हिसाब से आपको चेंज ओवर लाना पड़ता है लाइफ में और क्योंकि मेरे पीछे इतना सारा एक्सपीरियंस था इतने सालों का एक्सपीरियंस था तो मैं नाइनटीन में

स्टंट डायरेक्टर डिक्लेयर कर दिया आपने आप को और फिर फिल्में शुरू कर दिया मैं करने के लिए सुनील शेट्टी जी की फिल्में थी अक्षय की फिल्में थी और भी लोगों की फिल्में थी तो ये सारी चीज़ें करने लग गया एड फिल्म्स करने लग गया जो अभी भी करता हूं मैं अभी फिलहाल मैं शाहरुख खान की एक ऐड करके आया हूँ दुबई में हालांकि ज़्यादा उसमें कोई ज्यादा एक्शन नहीं था लेकिन क्योंकि शाहरुख खान है तो वहाँ पर रोड पे मोमेंट था

और भी कई जगहों पे बीच पे भागना था और वो सब था तो सेफ्टी एस्पेक्ट जो है वो हमारे जिम्मे रहता है तो हमने उनकी सेफ्टी और उनका जो जितनी भी सेफ्टी हम प्रदान कर सकें वैसी सब चीजें की तो ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ कि के, के मैं वहां भी एक मेरा या तो मजबूरी बोल दीजिए या कोई इंसिडेंट बोल दीजिए मेरे को करना था क्योंकि उसके बाद में जितने हीरोज आ रहे थे वो सारे

विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन हाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता हीरो तो हीरो ही होता है और अच्छा काम कर रहे हैं सारे हीरो अच्छे काम कर रहे हैं अभी के भी जनरेशन के और फिर ये आ गए जैसे शाहरुख खान साहब के साथ मैंने काम किया दीवाना में आमिर खान साहब से किया और सलमान खान साहब से किया ये सभी लोग जो है ये हमारे अक्षय अक्षय कुमार है ये सभी बस यूँ समझ लीजिए कि इनका जो पीरियड है

वो हम जैसे लोगों ने देखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर 41 इयर्स हो गए मैं जब सत्यम शिव सुंदरम की बात कर रहा हूँ तो वो बात कर रहा हूँ मैं 1977 की तो 1977 से लेकर अब तक ये सारे के सारे जितनी जर्नियाँ हुई हैं इनकी ये सारे हमारे सामने आए हैं और करे हैं और इनकी मेहनत से और लगन से और हर चीज़ों से इन्होंने कामयाबी हासिल की है

और वो देख के हमको भी बहुत अच्छा लगता है आज उन आज वो मिलते भी है तो बहुत बहुत ही खुले दिल से हमारे साथ मिलते हैं और बहुत अच्छे से मिलते हैं तो मेरा ये बोलने का मतलब है कि काम आप अपना करते रहिए इ रिस्पेक्टिव आपको कामयाबी मिले ना मिले लेकिन काम आप करते रहिए तो काम जो है

वो मेन होता है तो चालीस इकतालीस साल हो गए मुझे लगता है कि मुझे और भी बहुत बहुत चीज़ें करनी है इसमें हालांकि मैं मैं स्टंटमैन एसोसिएशन में मैं प्रेसिडेंट रह चुका मैं फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी रह चुका मेरे को ट्रेड यूनियन का भी सारा ज्ञान होने के वजह से अभी सिंटा में मुझे डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में उन्होंने को किया और यहाँ पर लेकर आए और अभी यहाँ की जो जिम्मेदारी है होस्ट की भाईदास हॉल और आजू की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो दी गई मुझे

क्योंकि ये देखते हैं कि इन्होंने देखा कि यार इनके पास एक्सपीरियंस है काबिलियत है और सबके साथ घुल मिल के काम करने की एक इच्छा शक्ति है इनमें तो ये लोग मुझे उत, उतनी ही इज्जत देते हैं जितने एक सीनियर एक्टर को ये लोग देते होंगे ये जितने भी हैं हमारे अमित बेहल जी हैं और सुशांत जी हैं और भी लोग हैं सुनील सुनील जी हैं सुनील सिन्हा जी हैं और बहुत लोग हमारे जो कलीग है वो सारे के सारे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे

और जो मैं बोलता हूँ कई बार सुनते भी हैं और हमारी जो बातें होती है उसको आगे भी बढ़ा के लेके जाते हैं आ, रशीद भाई बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता भी सुनकर कहीं ना कहीं बड़े एकदम जिज्ञासा से सुन रहे होंगे कि और कुछ और कुछ और कुछ, कुछ चीजें उनके अंदर बढ़ती जा रही होंगी तो मैं चाहूंगा कि एक आध गीत जो आपको बहुत पसंद आए कि जो आप रेगुलर सुनना पसंद करते हो जो आपके दिल को छूता है उस गीत के बारे में बता

ऐसे तो पर्टिकुलर है, है नहीं लेकिन हाँ बहुत सारे गीत में म्यूज़िक का भी थोड़ा शौकीन हूँ और मैं गानों का भी शौकीन हूँ और क्योंकि खुश मिजाजी मेरे अंदर ही है तो मैं खुश रहना चाहता हूँ तो मुझे गीत बट नेचुरल है कि वो नेचुरली पसंद है और है ना

और म्यूजिक भी पसंद है हालांकि मैं तोड़फोड़ वाला आदमी हूँ तो एक्शन वाला आदमी हूँ एक्टर भी जो मैंने एक्टिंग भी की तो एक्शन से रिलेटेड रोल्स किए हैं लेकिन एक पर्टिकुलर गीत मेरे दिल के बहुत नज़दीक है वो है धर्म जी की एक फिल्म का वो गीत है पल पल दिल के पास तुम रहती हो तो वो मैं कभी कभी गुनगुना लेता हूँ वो आपके सामने भी गुनगुनाना चाहूंगा पल

पल दिल के पास तुम रहती हो जीवन थी प्यार ये कहती हो पल पल दिल के पास मैं सांस लेता हूँ

तेरी खुशबू आती है एक महका महका सा पैगाम लाती है मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है पल पल दिल के पास तुम रहती हो

I love you, जी, I love you, राखी जी, मेरे थे ये लोग चलिए बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया और आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है तो ये चंद गाने के लिए आपके लिए खास थैंक यू वेरी मच तो चलिए श्रोताओं बहुत ही अच्छा लग रहा है रचित भाई के साथ बातें करके उनकी बातें बहुत ही एनर्जेटिक है और जितनी बातें हम लोग सुनते रहेंगे

उतनी जो है एक क्या कहते हैं सुनने का बहुत जिज्ञासा जो है बढ़ जाता है लगता है कि और भी सुने तो मैं अब कंक्लूजन पे आता हूँ और मैं चाहूँगा कि रशीद भाई एक मैसेज के तौर पे हमारे राजस्थान और जो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया आपको सुन रही है अभी उनके लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या बताना चाहेंगे मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि सपने देखना बहुत अच्छी बात है बड़े सपने देखना और भी अच्छी बात है लेकिन उन सपनों को परस्यू करना

और उनके पीछे लग जाना वो सबसे अच्छी बात होती है तो अपने सपनों को पर लगाइए उन्हें उड़ने दीजिए आसमान छूने दीजिए और फिर देखिए क्या से क्या हो जाते हैं आप और हर किसी को हक है कि वो अपने अंदर के एक्टर को स्टंटमैन को या जो भी वो बनना चाहे डांसर को जगाए और जो भी वो बनना चाहे या कोई और प्रोफेशन भले बॉलीवुड में नहीं या आ,

फिल्म लाइन में में नहीं कोई और प्रोफेशन भी आपके कोई सपने हैं तो उनको उनको पंख लगाना सीखो और उनको उड़ाना सीखो और उड़ाना बस कामयाबी आपके चरण छुएगी जी दशित भाई बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं के दिल तक ये मैसेज पहुंचे और वो अपने सपनों को जो है हवा दे और उसके लिए मेहनत करे और अपनी ऊंचाइयों को

पाले अपनी कामयाबी को हासिल करे ऐसी के साथ एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए इस एपिसोड में आने के लिए दिल से रेडियो मधुबन की पूरी टीम और हमारे श्रोताओं की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड शुक्रिया थैंक यू वेरी मच तो चलिए इसी के साथ हम लोग लेते हैं इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो

पल दिल के पास पा रहती

गाती है

को देखा था मैंने अपने आंगन में जैसे कह रही थी तुम मुझे बाध बंधन में ये कैसा रिश्ता है ये कैसे सपने हैं बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं

मैं सोच में रहता हूँ डर डर के कहता हूँ पल पल दिल के पास तुम रहती हो